क्योंकि उसने अपने ओरिजिनल प्लान में एक गलती कर दी थी विक्रांत ने टेबल पर रखे बैंक लेटर को उठाकर देखते हुए कहा यह लेटर उस चीज़ का सबूत है हर्षित और अनुष्का एक दूसरे की तरफ देखते हुए बेहद कंफ्यूज नजर आ रहे थे विक्रांत उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर केशव पंडित ने क्यों इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टीम को बुलाया था लेकिन हर्षित और अनुष्का दोनों को ही ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी तुम लोग खुद इस बारे में सोचो अगर केशव ने खुद इस मर्डर को प्लान किया है तो फिर उसने आखिर इतनी बेबाकी से इस मर्डर को प्लान क्यों किया है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पहले से ही किरण पंडित के कन्फेशन लेटर के बारे में पता था केशव ने पहले ही किसी तरह से किरण को फोर्स करके इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा लिया था उस टाइम उसने किरण को इसके पीछे का मकसद नहीं बताया था इसी वजह से रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी इधर उधर की बातें रिकॉर्ड हुई हैं विक्रांत ने हल्की सांस ली और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि उसने ये सब कैसे किया था लेकिन हाँ अगर पुलिस पूरे रिकॉर्डिंग पैन को चेक करे तो निश्चित रूप से केशव पंडित के इसमें इन्वॉल्व होने का सबूत मिल जाएगा हर्षित और अनुष्का ने इस बात पर अपना सिर हिला दिया फिर विक्रांत ने कहा वो अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो सके इसलिए उसने ये सब किया उसने अपनी पत्नी का खून किया और फिर उसने क्राइम सीन पर हथियार को जानबूझकर छोड़ दिया था क्योंकि वो जानता था कि एक बार जब उसके वाइफ के मर्डर की बात पुलिस को पता चलेगी तो फिर उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि तब तक एक बार के लिए पत्नी के खून का इल्ज़ाम उसके ऊपर ही लगेगा विक्रांत ने फिर अपनी आँखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन हाँ वो ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि बैंक की तरफ से किरण के लिए पेमेंट रिमाइंडर भेजा जाएगा और फिर पुलिस उस अमाउंट रिमाइंडर के सहारे लॉकर में रखे रिकॉर्डिंग तक पहुंच जाएगी और फिर पुलिस को बस रिकॉर्डिंग तक पहुंचने की देर है एक बार जैसे ही पुलिस के हाथ में रिकॉर्डिंग लगेगी तुरंत ही सारा खेल खत्म पुलिस तुरंत उसे बेकसूर मानकर रिहा कर देगी एक मिनट हर्षित ने थोड़े कंफ्यूजन से भरे लहजे में बीच में ही विक्रांत को टोकते हुए कहा विक्रांत सर लेकिन इसे बैंक के लॉकर में क्यों रखा गया चूंकि केशव ने खुद वो रिकॉर्डिंग करवाई थी तो वो चाहता तो रिकॉर्डिंग को क्राइम सीन पर भी तो छोड़ सकता था फिर तो उसका काम और आसान हो जाता ना पुलिस को तुरंत ही रिकॉर्डिंग मिल जाती और फिर केशव को इतने दिन जेल में ना रहना पड़ता इस पर अनुष्का ने हर्षित को तुरंत ही डांटते हुए कहा तुम बोलने से पजल अपना दिमाग यूज़ किया करो अगर केशव असली कतिल है तो फिर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि किरण पंडित को बली का बकरा बनाया जाए अगर किरण का रिकॉर्ड किया हुआ कन्फेशन तुरंत ही क्राइम सीन पर मिल जाता तो फिर ये सब इतना रियल थोड़ी नहीं लगता हाँ विक्रांत ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा वो ये जानता था कि उसे मर्डर के कम से कम एक या दो महीने तक वेट करना पड़ेगा उसने प्लान ही ऐसा किया था कि जिससे किरण की रिकॉर्डिंग एक या दो महीने बाद पुलिस के हाथ लगे ताकि जब पुलिस को ये रिकॉर्डिंग मिले तो किसी को उसके ऊपर शक ना हो और वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर निकल जाए फिर विक्रांत ने आगे कहा लेकिन भले ही उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट प्लान किया था लेकिन इसी बीच उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस भी कर दिया था उसने जयपुर पुलिस को जितना होशियार समझा था उतने ये लोग है नहीं क्योंकि पुलिस क्यूँकिरण के पास से आज तक के बैंक के पेमेंट रिमाइंडर को नोटिस ही नहीं कर पाई थी ओ, अब समझ में आया। अचानक से अनुष्का को सब कुछ समझ में आ चुका था और उसने अपने दोनों हाथों से ताली पीटते हुए कहा किरण ने बैंक लॉकर के लिए सिर्फ एक महीने का पेमेंट किया था और बैंक हमेशा पेमेंट का रिमाइंडर एक महीने की पेमेंट लेट होने के बाद ही भेजता है तो केशव के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपने ऊपर लगे सभी आरोप हटाने के लिए सिर्फ दो महीने का वेट करना था फिर अनुष्का ने बेहद एक्साइटेड होते हुए आगे कहा, उसने आराम से महीने तक पुलिस को उस रिकॉर्डिंग के मिलने का इंतजार करता रहा लेकिन जब दो महीने बाद भी पुलिस को वो लेटर नहीं मिला और जयपुर की पुलिस किरण पंडित के लॉकर रूम तक नहीं पहुंच पाई तब उसकी टेंशन बढ़नी शुरू हो गई तब जाकर केशव ने स्पेशल टीम को बुलाने का रिस्क लिया ताकि हम लोग आकर इस रिकॉर्डिंग को ढूंढ सके अब बेचारा सीधे तो पुलिस को लॉकर तक पहुंचने का क्लू नहीं दे सकता था इसलिए मजबूरी में उसे स्पेशल टीम को यहाँ बुलाना पड़ा वाह तो कहने का मतलब ये है कि केशव पंडित ओरिजिनल प्लान में तो हम लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे वो तो जयपुर पुलिस उस लेटर तक पहुँच ही नहीं पाई इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया मतलब केशव ने हमें यहाँ बुलाया हर्षित ने फिर सवाल किया अनुष्का ने जवाब देते हुए कहा तुम सही कह रहे हो अगर यहाँ पुलिस को पहले ही ये लेटर मिल गया होता तो फिर हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी फिर हमें यहाँ पर कभी नहीं बुलाया जाता और फिर ना तो अश्वनी पंडित पकड़ा जाता और ना ही केशव की असली सच्चाई सबके सामने आती और फिर जैसा किरण रिकॉर्डिंग में कह रही थी वैसा ही होता इस केस को परफेक्ट मर्डर केस मान लिया जाता और केशव पंडित जी बन जाते इंडिया के नावल सेंसेशन उनकी एक, -एक नावल लोग हाथों हाथ खरीद डालते उसके हज़ारों लाखों फ़ैन बन जाते विक्रांत ने फिर अपने दोनों टीम मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा लेकिन अभी ये सब सिर्फ हमारा अनुमान है अभी पूरी तरह से ये बात सच साबित नहीं हुई है ऐसे में अभी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सच्चाई खुद ही सामने आ जाए केशव पंडित ही इस केस का मास्टरमाइंड है ये कंफर्म करने के लिए हमें पहले चार चीज़ें बिल्कुल क्लियर करनी होंगी फिर विक्रांत ने वाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा जहाँ पर उसने पहले से ही आगे के इन्वेस्टिगेशन का गोल नोट कर रखा था सबसे पहले तो हमें ये सीरियल मर्डर केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है और फिर हमें अश्वनी मेहता को अच्छे से कस्टडी में लेकर इंटेरोगेट करना है पता करना पड़ेगा कि कहीं मेहता का भी तो केशव पंडित या उसकी पत्नी से कोई कनेक्शन तो नहीं है ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहता का ज़रूर केशव पंडित या उसकी पत्नी से कनेक्शन है फिर विक्रांत ने मार्कर से बोर्ड पर लिखे दूसरे पॉइंट पर गोला बनाते हुए कहा दूसरा काम हमें यह करना है कि हमें किरण पंडित की असली रिकॉर्डिंग लेकर उसे चेक करना है कि ये असली है भी या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की हो आजकल तो किसी की भी आवाज़ में कुछ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है इसलिए हमें इस रिकॉर्डिंग की ओरिजनैलिटी का टेस्ट करना है इसके बाद तीसरी चीज हमें यह चेक करनी है कि बैंक का लॉकर किसने रेंट पर लिया था खुद किरण ने बैंक जाकर लॉकर रेंट पे लिया था या फिर किसी और ने और अगर किसी और ने रेंट पर लिया था तो वो कौन है उसकी इन्वालमेंट भी चेक करनी पड़ेगी इसके बाद विक्रांत ने मार्कर से बोर्ड पर चौथे पॉइंट पर एक बड़ा सा सर्किल बनाते हुए कहा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह पता करना है कि अगर केशव ने अपनी पत्नी का खून किया था तो इसके पीछे उसका मकसद क्या था क्यों किया उसने खून जैसे अनुष्का बता रही थी इस मर्डर के पीछे केशव का कुछ खास मकसद था क्योंकि मुझे भी ये नहीं लगता कि केशव सिर्फ खुद को पॉपुलर करने के लिए अपनी पत्नी का खून कर सकता है आखिरकार उसकी शादी को दस साल हो चुके थे और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा था वो भला उसका खून क्यों करेगा ठीक उसी समय अचानक से विक्रांत का फ़ोन बज उठा उसने फ़ोन चेक किया तो पता चला कि ये नैना की कॉल थी विक्रांत हम लोगों का काम खत्म हो गया नैना ने बेहद एक्साइटेड होते हुए फोन के दूसरी तरफ से कहा हम लोगों को मेहता के घर का एड्रेस मिल गया और हम लोगों ने उसके घर की तलाशी भी ले ली है उसके घर से हमें केशव पंडित की डायरी भी मिल गई है गुड अच्छा तो विक्रम नैना से कुछ पूछने ही वाला था कि नैना ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा और पता है मेहता ने बताया कि इस मर्डर केस में उसके साथ कोई और नहीं इन्वॉल्व था वो अकेले ही सबको मार रहा था और हाँ केशव उसका पड़ोसी था तो मेहता उसकी पत्नी को भी जानता था लेकिन कभी उससे उसकी बात नहीं हुई थी बस कभी कभार हाय हैलो हो जाती थी फिर नैन ने आगे कहा मेहता ने यह साफ तौर पर एक्सेप्ट किया है कि वो डायरी केशव पंडित की ही है और उसने ही केशव की उस डायरी को चुराया था शुरू शुरू में उसका ऐसा कुछ करने का मकसद नहीं था उसने सोचा था कि डायरी पढ़कर वो केशव को वापस कर देगा लेकिन जब उसने पूरी स्टोरी पढ़ी तब वो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ उसे नावल की कहानी ठीक अपनी रियल लाइफ की स्टोरी जैसी ही लगी नावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी इसी उसने इसे केशव को वापस नहीं किया फिर निर्णा ने आगे बताते हुए कहा नावल में जो मेन करेक्टर था उसकी जगह पर मेहता खुद को समझने लगा था तो फिर इसीलिए उसने बिल्कुल नावल की स्टोरी की ही तरह लोगों का खून करना शुरू कर दिया भले ही उसका लॉजिक ठीक नहीं था लेकिन वो जिस तरह से लोगों का मर्डर कर रहा था उससे हम कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही आदमी को अरेस्ट किया है ओ, ओके तो विक्रांत ने फिर से अनुष्का से कुछ पूछना चाहता था लेकिन उससे पहले ही अनुष्का ने उसे टोकते हुए बड़ी उत्सुकता के साथ कहा और पता है तुम्हें मेहता ने भी नावल की स्टोरी की ही तरह कुल 11 लोगों को मारने का लिस्ट बनाया हुआ था जिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उन सब का उसने लिस्ट बना रखा था और सबको वो मारने वाला था ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अभी ही उसे अरेस्ट कर लिया वरना वो तो पूरे ग्यारह लोगों को मारने का प्लान बना के चल रहा था और उसकी लिस्ट में उसके रियल इस्टेट वाले कुछ क्लाइंट थे उसका बॉस था और उसके साथ काम करने वाले लोग भी थी यहाँ तक कि उसने अपने कॉलेज और स्कूल टाइम के कुछ लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल कर रखा था कहने का मतलब अब तक लाइफ में जिस किसी ने भी उसके साथ कुछ भी गलत किया था उन सभी को उसने मारने का प्लान बना रखा था ओ तो फिर विक्रांत ने एक बार फिर से अपनी बात नैना के सामने रखने की कोशिश की लेकिन नैना ने फिर से उसे रोकते हुए बोलना शुरू कर दिया अरे हाँ मुझे अनुष्का बता रही थी कि तुम भी केशव वाला केस जल्दी क्लोज करने वाले हो क्या हुआ कोई एविडेंस मिला क्या सच में किरण पंडित का ही सारा प्लान था क्या मतलब हम लोगों ने एक दिन में दो दो केस क्लोज कर दिए हैं वाह अरे यार तुमको तो चुप कराना ही मुश्किल है मुझे भी तो कुछ बोल लेने दो विक्रांत ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना कि के मेरा केस तुम्हारे वाले केस से काफ़ी टफ़ है इसको इतनी जल्दी क्लोज करना आसान नहीं है तुम पहले ऑफिस आओ फिर साथ में बैठ कर बात करते हैं हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ रास्ते में ही हूँ मैं मैंने फ़ोन पर जवाब दिया बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ फिर बात करते हैं